श्री श्रीरामकृष्णकथा द्वाद परछेद श्रीरामकंड कर्मकांड दुष्को भक्ता श्रीरामकृष्ण परवृत्य समता उपबिष्टा सी एवत्ल वाघीना सतमुखवाणी शुण्वत् आसन इदान श्री प्रभु समुत्थि साक्षादन चत्वरं आगत्य, भूमिष्ठ सन्म्मा प्रणनाम भक्ता सत्वरं सर्वे तरपादमूल भूमौ लुंठने स्म सर्वे चरणरजो भिक्षुका वंदते श्री प्रभु चरता अवतरती मास्टर महोदय सह आलपन स्व श्री प्रति आया गायन गीत मटर्महाशं प्रति प्रसादो वक्ति भुक्ति मुक्ति च उभ शि स्थातवा अस् काली ब्रमेति जानन तत्व धर्मा सर्व त्यक्तवान्न अस्र्माध कौजासी अतमो नाम वैधर्म यथा दानं श्राद्धं यहाँ कर्तव्य श्राद्ध निरन्नप्रासनमेत अय धर्म कर्मकांडमुच्य अयारग अति कठिन निष्कामक संपादन अत्यायासम अतो भक्ति पथाश्रयन उपदिष्ट कंचिगृह श्राद्धमुष अनेके जन भुंजते स्म कश्चन कशन मंसाजीव गा नीवा गति्यति गौवश नयाति स्म समझनी, तदा सो चिंतित श्राद्धगृहम गोक्षसे भोक्षे भुक्त गात्रे बलाधी तत गाँ नीच्वा अतः तथा किंतु यदा स गांिनती स्म तदा श्राद्धकर्तु अोहत्यापाप जात अतो वज् कर्मकांड भक्तिमाग श्रेयाभु प्रकोष्ठ प्रवशति सह मास्टर महोदय श्री प्रभु अस्फुट स्वरेण गाया नृवृतिमाग विषय यदु तुद्धु बुद्धबुद्ध उदैती श्री प्रभु स्फुट वहति अतः संरक्षण भो मत अस्थिमला सिद्धिचूर्ण श्री प्रभु लघुखट्टायां उप किशोरी किशोरीमोहन तथा अने भक्ता आगत उपा श्रीरामकृष्ण भक्ता प्रति ईशान दृष्टवान्व किमी न जाता किं वृशे पंचमासा पुरशन अनचे महा प्रचार अकष्यत अधर अस्मत् तं प्रति तावाहार मुचि न सै श्रीरामकृष्ण तत्क स जापको जन तेन किये कालम आलापात्में श्री प्रभु अधर वजती ईशान अतिदानशील किंच पश्य जप ती अत्यथम आचरती श्री प्रभु कीयतका आस्ते, भक्ता उपविश्य अप्वेश निर्नमृशा पश्य सही सहसा श्री प्रभु अधरम उद्देश्य वदतीभगौ द्वा वैस्तोदश पीछेद श्रीरामकृष्णो दक्षिणेशरे कालीपूज महा निशा सभक् मास्टर महाशय बाबूराम गोपाल हरिपद निरंजन से पिजन रामलालो हाजरा चालीपूजा चतरशीतराष्टादतम ख्रीष्टवर्षा अक्टोबर मसल से अष्टादिवस शनिवास अमाव्या कासय तृतीय दिवस रात्रो एका वा काली पूजा से कतिचन भक्ता गभीरायां अमावस्यानशायाँ प्रभु श्रीरामकृष्ण साक्षात्ष्यीत सत्वर आगछति मटर्मोद रात्रो प्राय अदन सक समस्थि उद्यान अपश्य कालीम महोत्सव सरब उद्यानमरा अतरा दीपा दैवन्दर आलोक सुशोभित जाता क्षणे क्षण एक धनती कर्मक दृतप संचाला मंदर से इतस्तौनायान क्या अदय रासमे कालिम्दोत्सव भविष्य दक्षिणेशर ग्रामी सुतरा रात्रे अवसान भागे यात्रा यात्राभिन अवते ग्रामत आबाल बनिता बहुतर लोका देवर्शनाथ सर्वद् चंडीगान प्रचलद आशीत। राज राजयण चंडी चंडीगान श्री प्रभु सभक्त प्रेमानंदन गानश्रोशीत अदन्मा अपचिति श्री प्रभु आनंदन प्रत्यभिन चि अभूत रात्रो अठवादने मटर्मोदय अप्य श्री प्रभु लघुखट्टायां उप अस्त तदग्र तो भूतले कचन भक्ता सी बाबूराम कनीयान गोपाल हरिपद किशोरीमोहन निरंजन से एक आत्म युवक तथा आरियाद अपरएको युवक रामलाल तथा हाजरा अंतरा अंतरा आया चरंजन से आत्मी युवक श्री प्रभो अग्रतौति श्री प्रभु सह ध्यानाथ मास्टर महोदय कृत प्रण प्रणम उपयक्षरजन आत्मीयत प्रणाम प्रस्था गृहतवां अरियाद सेुवको भी प्रणम्य समर्थि तेन सहैसु श्री रामकृष्ण निरंजनस्य आत्मीय प्रति तम कदा आगता भक्त महोदय सोमवार संभा्य के श्रीरामक्रह लठनदीप अपेक्षत सह नेश्यस भक्त महोदय न नएतुद्यान पार्शत न भूय श्री रामकृष्ण दहस्य श्रीरामक अड़ियाद युवक चल्यते। चल्युवक महोदय कफ कफताल्य श्रीरामक अस्तुत वस्त्रृत मस्तिको मस्तको व्रज वर युवक प्रणम्य प्रस्थितवत चतुर चुर्दशरछेद दक्षिणेशरे कालीम महानशाया श्रीरामकृष्ण भजनानंदन गंभीरा अमावस्या निशा किंच जगन्मा सपरिया श्रीरामकृष्ण लघुखट्टायां उपने्यस्त पृष्ठ अस्त किंतु अंतर्मुखा अंतरा अतरा भक्त सह दाप कौती सहसास्टर्मोद प्रति प्रेक्षारणो बालकदम प्रति किंशे कीदृशं ध्यान हरिपद आम महोदय साक्षात्ष्ट श्रीरामकृष्ण किशोरी महोदय प्रति तम बालक वेसी निरंजन से किंचित संपर्क भ्रता पुनः सर्वे एव निर्वाह हरिपद श्री प्रभो पदसेवा कुर श्रीप्रभुण अपरा चंडीगान श्रुत अस्फुट ज्ञान पदाक्षरमुद्गती शनै शनै गाती कल कीदशी ष्दर्शन सहयर्शन अशक्य मूलाधारे सहस्रारे यदा योगी कौती मनन काली, काली पद वने हंस हंस सहिता हंसीप रमते आत्मात्मा काली प्रमाण प्रणवत प्रणववत सातु घट्टे घट्टे विराजते इच्छा मैया इच्छा यथा मातु उदरे ब्रह्मांड बुद्धस्व, महाकाले बुभु काली मर्मकेन, मेन तथा ज्ञाते प्रसादो भाषते लोकेन, हस्यते सतर्ण सिंधुतरण मम मनसा बुभे प्राण न बुध्य वामना कामश्चंद्र वमनायान श्री उत्थाय प्रभु उत्थिष्ट अद मत पू मातृण कीर्तन क्युनः सोत्साह गाएती एक माता क्रीड़ा जन्मयान विमूढ़ महिलाया आप्तुप्तला सातु तो स्वयं मत्ता भर्ता मत् मत् दवामुचर किम रूपम को गुणो भंगी को भाव कि वक्तु न शक्य जन्नाम भवति ललाट दाह कंठे विश्व ज्वाला सगुण निर्गुण विवाद विरच्य लोष्ट्रेण मनलोष्ट्र महिलासर्वे सामन स असमता कवल कार्यसम प्रसादो वक्तति आशीनो भाणवे वायन उड़पम यदा आयाश्रवण उगम्यतिप्रेद अप्रवण काले श्री प्रभु गानम गायन मत्तो जातह गाय मोजा अवदत्तर मत्तस्य भाव प्रेरिता गीति गाती प्रथमत इधी तां भोक्षे द्वितीयत अतस्वाम पृछा काली तृतीयत सदानंदमिकाल महाकाल मनोमोहनी नृत्यसि स्वयं, स्वयं गायसी स्वयं दत् कर्तालम आदिभूते सनातने शून्यूपे शशिभा कालेया मुंडमालाकुतूत्री वैम तव तंत्रुगा रक्षस तथा ठा ये तथा वच् अशांतह अशात कमलाका निर्भसन भणतिम सर्वंत्री विधा विधित, धर्मा धर्म दस चतुर्थतः जय काली जय काली ती वदतो यदि मे प्राण यानी शिवत्व प्राप्त किसी अनंत रूपनी काली क्वापनुयात किंचित महात्म्यम ज्ञाप शिव पति रक्तपाद गायणी से दव पुत्रो समें प्रणाम अपराे राजंडी गान अगायत पुत्र गंतवर श्री प्रभु पुत्र सहन गाया एक मा मीडा कनीयान पुत्र श्री प्रभु वदती तद्ग यदि भवता गीयेते परम दयालो हे प्रभु श्री प्रभु अवदत् गौरनंदौ युवा भ्रतरौ गान गाय गौरनंदौ युवा दव भ्रतरौ पररम दयालो हे प्रभु गान साममलालो गृह आगत श्री प्रभु वदती किचि गाय अदूज रामलालो गायथमतः सरम करोति कस्य कामिनी, जित सजल जलद काया दसन प्रकाशितम आलुलायतकुंचित चिकुरपाशा सुरासुरातरा दानव अट्टहासन दानवनाशिनी ऋण प्रकाशितांगिणी योभीश्रमजो बिंदु घनतनु परी कुदंधु अमीय सिंधु दृष्टि इंदुम मलिना एशा का बोहुनी कोयमसंभवराभव पदतले शवसदृशो निर्वह कमका अभवं का गजगा द्वितीयता कारणे नृत्य वामीर वा वर्णा श्री प्रभु प्रेमानंदीन नृत्य नरित गानम आरेभे मग्नो मम मनोभ्रमर श्यामाल कमे गानन नृत्य गते भक्ता पुनः सर्वे भूतले उपषा श्री प्रभुअप लघुखट्टायां उपस्टर्मोद वदती नागतम चंडी गानम शुष्ठु सुुअनुष्ठित